ईश्वर का निश्चय बहुत कुछ प्रकृति को देख करके सृष्टि की रचना को देख करके हम करते हैं और जो शब्द प्रमाण को स्वीकार करते हैं वेदादि शास्त्रों को उसके माध्यम से भी उसका निश्चय होता है वेदादि शास्त्र भी परमात्मा को सृष्टि कर्ता रचयिता के रूप में हमें बताते हैं उसी परमात्मा ने द्लोक पृथ्वीलोक आदि का निर्माण किया विभिन्न शरीरों का निर्माण किया पशु पक्षियों का निर्माण किया और इसके स्पष्ट सीधे संकेत वेद मंत्रों के अंतर हमें प्राप्त होते हैं मनुष्य के मन में ये प्रश्न प्रारंभ से रहता है आज भी रहता ही है कि सृष्टि के प्रारंभ में विभिन्न शरीरों की रचना कैसे हुई आरंभ कैसे हुआ इससे संबंधित एक प्रश्न है ब्रह्मचारी परमवीर जी का कि सृष्टि के प्रारंभ होने के समय मुर्गी पहले आई या अंडा मुर्गी का उदाहरण संकेत मात्र है यह प्रश्न सभी प्राणियों के लिए है ठीक है तो हम चर्चा के लिए मुर्गी अंडे को ही ले लेते बाकी सब पे घटेगा शुरुआत कैसे हो गई तो इसका उत्तर तो यह है कि पहले अंडा आया मुर्गी पहले नहीं आई पहले अंडा आया और अंडा आने के बाद में उसका विकास हुआ और फिर आगे तो प्रजनन से संतति उत्पन्न होती गई ऐसा ही अन्य प्राणियों के लिए भी है मनुष्यों के लिए भी है महर्षि ने इस विषय में स्पष्ट हमें बताया है लिखा है कि सृष्टि के प्रारंभ में मनुष्यों की रचना भी सीधे बिना माता पिता के हुई थी क्योंकि यदि हम हर बार माता पिता को पहले मानेंगे तो फिर होगा कि उनको किसने उत्पन्न किया एक इसको कहते हैं अनवस्था दोष उससे पहले फिर उनको किसने किया उनको किसने किया वो किनसे उत्पन्न हुए ये चलता जाएगा जैसे मुर्गी अंडे का चलता रहता है तो प्रारंभ तो कहीं हमें मानना ही है जब हम ये मानते हैं कि सृष्टि की उत्पत्ति हुई ये पृथ्वी बनी इसका निर्माण हुआ अनादिकाल से नहीं चली आ रही है बनी है ये तो ये बनी है तो इसके बनने से पहले तो शरीर हो नहीं सकते क्योंकि तो जितने भी शरीर हैं वो इसी के ऊपर बनते हैं और इसी से विकसित होते हैं वृद्धि को प्राप्त होते हैं उनका आश्रय ये है पृथ्वी आदि लोक तो पहले ये बना और उसके बाद में जब पहली बार जीवन शरीर आदि में आया आत्माओं को शरीर प्राप्त हुए देश शरीरों की रचना कैसे हुई तो प्रारंभ में परमात्मा की ओर से उसी एक भिन्न व्यवस्था वहां पर हमें स्वीकारनी पड़ती है एक व्यवस्था यह है माता से उत्पत्ति होती है बच्चे का विकास माता के गर्भ में होता है वहां उस तरह की व्यवस्थाएं की गई होती है लेकिन सृष्टि के प्रारंभ में उनकी व्यवस्था पृथ्वी माता के अंदर की गई होती है पृथ्वी ही उनका गर्भ होता है पृथ्वी में ही ये स्थान रहते हैं जहां की कोशिका से और फिर उसका निर्माण होता है पोषण उसको पृथ्वी आदि से ही प्राप्त होता है जैसे माता से प्राप्त होता है उसकी लेकिन अलग व्यवस्था यहां तो माता से बना बनाया भोजन मिल जाता है वहां भिन्न प्रकार की व्यवस्था कि उससे पोषण हमें प्राप्त हो सकता है जैसे आज पेड़ पौधे भी प्राप्त करते हैं भूमि से प्राप्त करते सीधे प्राप्त करते तो एक प्रारंभिक काल में जीव शरीर प्रारंभिक मनुष्य आदि के वो भूमि के अंदर उस समय भूमि ऐसी कठोर नहीं थी मृदु थी और सुरक्षित रूप से स्थान जहां पर भी रहा होगा वहां उस तरह से विकास हुआ और जो जन्म हुआ वो छोटे छोटे शिशुओं का नहीं हुआ उस समय आज तो छोटे शिशुओं का जन्म हो जाता है नौ दस महीने गर्भ में रहने के बाद ही बाहर आ जाते हैं वो और बाहर आगे उनकी विकास यात्रा चलती है माता पिता होते हैं वो उनको संभालते हैं भोजन आदि देते हैं दुग्ध मिलता है सब कुछ व्यवस्था होती है सृष्टि के प्रारंभ में यह संभव नहीं था इसलिए प्रारंभ में जो जीवों की उत्पत्ति हुई मनुष्यदि बने या अन्य पशु भी बने वो थोड़े अपने को संभाल सके इस रूप में किशोरावस्था तक युवावस्था के प्रारंभ तक इस तरह से वो पैदा हुए समर्थ जो कि भूमि से निकलने के बाद ही शीघ्र ही अपने कार्यकलापों को कर सकने में समर्थ थे चीजें सारी उपलब्ध थी पहले से खाने पीने की चीजें पेड़ पौधे फल आदि जलादी ये चीजें तो उपलब्ध थी पहले से हो चुकी थी वो तैयार और मनुष्य पृथ्वी से निकले और उसके बाद उन्होंने चीजें देखी जैसे और पशु लोगों में पशुओं में भी होता है जन्म के थोड़ी देर बाद ही वो चलने फिरने लग जाते हैं समर्थ होते हैं अपने अपने ढंग से आज जो व्यवस्था है उससे केवल थोड़ा संकेत हमें मिलता है जैसे कि कुछ जानवर कुछ सरिसप आज भी पतंगे आदि इस तरह से अपनी संतानों को जन्म देते हैं जैसे बहुत से कीट होते हैं वो अपने बच्चों को एक घर बना के मिट्टी का घर बना के छोड़ देते हैं ततये होते हैं और होते हैं और उसमें उनका भोजन भी डाल देते हैं विभिन्न कीड़ों को ला करके और उसमें अंदर से डाल के रखते हैं अंदर वो छोटा सा रहता है बढ़ता जाता है पहले तो और जब उसको आवश्यकता होती है तो भोजन भी उसका वहीं पर ही रहता है उसको भोजन को लेता रहता है और जब वो उड़ने में समर्थ हो जाता है सारा काम करने अपना तो वहां उसको फोड़ के बाहर निकल जाता है उड़ने लग जाता है तब तक वो अंदर रहता है कुछ इसी तरह या भिन्न प्रकार से जो भी व्यवस्था रही हो उसका स्पष्ट उल्लेख तो मिलता नहीं है वो हमारी धरती के अंदर भूमि के अंदर ही हुई धरती माता और भी कई मगरमच्छादी है कछुए हैं ये अपने अंडों को देते हैं, तो बाहर आकर के अंडे दे देते हैं और उसको मिट्टी से ढक देते हैं, ढक करके चले जाते हैं और कहीं जहां भी समुद्र में नदी में किनारों पे, जहां होते हैं अंदर चले जाते हैं वो वहीं पर ही रखे रहते हैं अब वो कुछ तो माँ के अंदर गर्भ में पला फिर बाद में अंडा बाहर आकर के छोड़ दिया उन्होंने अब उसी के अंदर वो विकसित होता रहता है और फिर एक थोड़ा बड़ा होता है तो उसको फोड़ के निकलता है जमीन को तोड़ के बाहर निकलते हैं और पानी में आ जाते हैं या जहां भी जाना होता है उनकी व्यवस्था से और वो चल पड़ते हैं ये भी इस रूप में आज भी हम देखते हैं तो प्रारंभ में तो कुछ न कुछ अन्य व्यवस्था रखनी होगी इसको अमैथुनी सृष्टि बोलते हैं तो प्रकृति में ही परमात्मा ने इस तरह से रचना की और उन सबको बनाया और आगे चल के फिर एक अलग व्यवस्था जो आज चल रही है ये अधिक सुविधाजनक है पहले की अपेक्षा प्रारंभ में तो अपवाद रूप में ये व्यवस्था देखी जाती है और कई बार होता है कि परमात्मा ने वहां फिर ऐसे कैसे बना दिया भाई आज भी कौन बना रहा है आज भी किसकी व्यवस्था से बन रहे बच्चा माँ के गर्भ में जब विकसित होता है तो वहां माता पिता तो बनाते नहीं है उसको व्यवस्था तो परमात्मा की आज भी काम कर रही है हाँ आज पोषण अलग तरह से मिलता है उस समय कुछ अलग तरह से मिल रहा था लेकिन परमात्मा सर्वशक्तिमान है प्रकृति उपलब्ध है ये सब चीजें परमाणुओं के संयोग से विभिन्न घटकों से बनी है हमारे जितने शरीर आदि हैं, वो सब परमात्मा के नियंत्रण में है, वो उस तरह की व्यवस्था कर सकता है तो सृष्टि के प्रारंभ में ऐसे उत्पत्ति हुई तो मुर्गी और अंडे में तो अंडा ही पहले होगा सत्याग प्रकाश में भी महर्षि दयानंद ने इस बात को लिखा है कि मुर्गी अंडे में अगर देखा जाए तो अंडा पहले माना जाना चाहिए इसी में आगे इनका प्रश्न है कि मनुष्य के विषय में कहा जाता है कि सबसे पहले चार ऋषि अग्नि वायु आदित्य अंगिरा हुए थे ऐसा नहीं कहा जाता कि चार ऋषि ही सबसे पहले हुए थे ये चार ऋषि वो हैं जिनको परमात्मा ने वेद का ज्ञान दिया उनके अंतकरण में जान दिया सबसे पहले जो मनुष्य उत्पन्न हुए उनमें ये चार ही नहीं थे बहुत सारे थे उनको सबको वेद का ज्ञान नहीं दिया लेकिन सृष्टि के प्रारंभ में बहुत से स्त्री और पुरुष उत्पन्न हुए तो ये चार ऋषि जिन्हें वेद का ज्ञान हुआ प्रश्न यह उठता है कि सबसे पहले चार ऋषि कैसे और कहां से आए क्योंकि मनुष्य की उत्पत्ति तो मनुष्य से ही होती है इसका उत्तर तो आ ही चुका है कि मनुष्य की उत्पत्ति मनुष्य से होती है ये अभी ये क्रम चल रहा है लेकिन सृष्टि के प्रारंभ में तो अपवाद मानना ही होगा और कोई उपाय नहीं है तो ऐसे चार ऋषियों की भी और अन्य भी जो उस समय सृष्टि के प्रारंभ में उत्पन्न हुए थे स्त्री पुरुष उनका भी यही है ऐसे ही उत्पन्न हुए और यही बात अन्य पशुओं पर भी लागू होती है अन्य पशु भी जो सबसे पहले उत्पन्न हुए वो इसी क्रम से हुए अब इनका आगे प्रश्न है कि यदि चार ऋषि आए तो उन्होंने अपने भोजन वस्त्र भवन आदि की व्यवस्था किस प्रकार की तो प्रारंभ में व्यवस्था में थोड़ा सा भिन्नता तो रहती है और जैसे ही वो उत्पन्न हुए बड़े उस समय परमात्मा ने उनको वो स्वाभाविक ज्ञान दे रखा था कि उनको पता लग जाता है कि भाई ये चीज है ये चीज ये है ये चीज ये है और एक स्वाभाविक प्रवृति से अपना भोजन आदि ले लिया और धीरे धीरे साधन तो थे ही प्रकृति के उनसे अपने जो भी ठंड लगी तो उसकी व्यवस्था है गर्मी लगी तो उसकी व्यवस्था है इत्यादि व्यवस्था जैसे आजकल पशु लोग भी तो उनको बिना बताए अपनी व्यवस्था करते ऐसे प्रारंभिक मनुष्यों को भी बिना बताए स्वभावत ही ये सारी की सारी व्यवस्थाएं पता लगी और ऐसे ही हो सकता है आज का मनुष्य का बच्चा है वो तो ये सब चीजें नहीं जान सकता छोड़ दो तो बहुत कम चीजें सीखेगा अपने आप नहीं कर पाता है लेकिन सृष्टि के प्रारंभ में तो ये व्यवस्था बनानी ही थी तो जैसे आज अन्य पशु करते हैं वैसे उस समय के भी मनुष्य विभिन्न चीजों का उपयोग करके उन्होंने अपना जीवन प्रारंभ कर दिया और फिर तो शिक्षा परम्परा चल पड़ी मदन जी का प्रश्न है वेद में ईश्वर को साध्य अर्थात प्राप्त करने योग्य माना है जीव को साधक अर्थात साध्य को प्राप्त करने वाला माना है प्रकृति को साधन अर्थात प्राप्त करने का उपकरण माना है यदि समस्त संसार के लोग इन तीन पदार्थों को जान रहे तो विश्व का कल्याण हो जाए इसे विश्व के लोग कैसे जानें और हम इसे कैसे माने इसे समझाने की कृपा आपको तो समझ में आ ही गया है तभी तो आप लिख रहे हैं कि इनको जान लेंगे तो संसार की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और संसार की बात है तो उनको तो शिक्षा से ही बताया जा सकता है हमारी शिक्षा व्यवस्था में ये बातें आए या जो जानकार हैं वो प्रवचन देते रहते हैं लिखते हैं पुस्तकें प्रसारण होता रहता है आज के जो साधन है उन सब साधनों का उपयोग किया जा सकता है दूसरों को अपनी जान कि ये बातें सूचनाएं पहुंचाने के जो भी साधन है वो उन सब साधनों का उपयोग किया जा सकता है समझाना सिखाना ही इसका उपाय है इन्होंने जो बात लिखी कि ईश्वर जीव और प्रकृति ये तीन पदार्थ की बात लिखी इसके साथ जो मुख्य बात देखने की है कि साध्य कौन है साधक कौन है और साधन कौन है ये एक मुख्य बात है हमारी बहुत सारी समस्याएं संसार की इसलिए रहती हैं कि हम साधनों को साध्य समझ लेते हैं जो प्रकृति प्रकृति के पदार्थ ये साधन के रूप में परमात्मा ने दिए थे कुछ और प्राप्त करने के लिए और इनको जब हम साध्य बना लेते हैं लक्ष्य बना लेते हैं कि इनको प्राप्त कर लिया तो बस जीवन सफल हो जाएगा और मैं पूरा तृप्त हो जाऊंगा प्राकृतिक पदार्थों से जो सुख मिलना है वो मिल जाएगा बस यही मेरे जीवन का लक्ष्य है उसके आगे जब व्यक्ति नहीं सोचता है परमात्मा को हटा करके देखता है तो उसकी अलग दृष्टि बनती है और इन्हीं की प्राप्ति में वो लगता है इनको अधिक से अधिक पाना चाहता है और किसी भी तरीके से फिर प्राप्त करने लगता है न्यायपूर्वक अन्यायपूर्वक अधर्म से अधर्म से और उससे फिर समस्याएं होती है क्योंकि वह किसी का शोषण करता है किसी के साथ अन्याय करता है दूसरे की प्रतिक्रिया होती है दूसरे के साथ यदि अभाव है न्याय ठीक नहीं है तो वो फिर कुछ आक्रमण करेगा अव्यवस्था होगी चोरियां होंगी इत्यादि ये सारी की सारी अव्यवस्थाएं होती है और जब इनको लक्ष्य बना लेता है तो वो इनको अधिक से अधिक पाना भी चाहता है और अधिक पाने के चक्कर में वो दिन भर बहुत अधिक कार्य भी करता है अधिक समय इसमें लगाता है और इनकी प्राप्ति में अपने का बहुत बड़ापन समझता है तो तनाव लेकर के भी नींद छोड़ कर के भी खाने में भी अस्तव्यस्तता करके भी इन्हीं को पाने में लगा रहता है लेकिन अगर ये तय हो जाए उसके मन में बैठ जाए कि यह तो साधन है और साधनों की जितनी आवश्यकता है वो तो कम ही है वो अधिक नहीं है जीने के लिए खाना पीना रहना मकान जितने आवश्यक है वो अधिक नहीं है तो इनके लिए वो अधिक समय नहीं लगाएगा और अन्य जो समय है बचता है समय वो अपनी उपासना में संध्या में स्वाध्याय में चिंतन मनन में जीवन के अपने आंतरिक दोषों को ठीक करने में आंतरिक रूप से अपने को पवित्र बनाने में इसमें वो समय लगाएगा लेकिन आज की स्थिति जो बनती जा रही है और अधिक अधिक कि पैसा तो बहुत आ जाता है वो सुबह से शाम तक उसी में लगे रहते हैं फिर बड़े बड़े शहरों में आने जाने में ही समय बहुत लग जाता है और उसका सारा समय इसी में जाता है खाना पीना आके सोना दिनचर्या करना और बस और कुछ नहीं घर परिवार को ही नहीं देख पाता अपने बारे में सोचने की तो बात ही दूर रह गई और ऐसे में फिर व्यक्ति के पास समस्याएं आती हैं झुंझला जाता है वो तनाव में आ जाता है रोगी हो जाता है तो अगर ये साध्य साधन का हमें पता लग जाए साध्य कौन है और ये साधन कौन है साधक तो हम हैं ही इसका भेद जब पता लग जाए तो बहुत सारी समस्याएं हमारी जीवन में समाप्त तो हो सकती है तो इन्होंने ठीक लिखा है आगे ब्रह्मचरी परमवीर जी का प्रश्न है मोक्ष कहा है और कैसा है इस ब्रह्मांड में ही कहीं कोई विशेष स्थान है जिसे मोक्ष कहते हैं या किसी स्थान विशेष का नाम मोक्ष नहीं है या आनंद प्राप्ति को ही मोक्ष कहते हैं देखिए मोक्ष के बारे में भी बहुत सी परिकल्पनाएं हैं कि ये वहां पर है ये वहां पर है ये वहां पर है कुछ लोगों की तो परिकल्पना वो है कि जहां परमात्मा है वहां मोक्ष है तो परमात्मा भी अलग अलग जगह मानते हैं तो उनकी मोक्ष की परिकल्पना भी अलग अलग हो गई कि परमात्मा वहां रहता है तो मोक्ष भी वहीं होगा या कोई स्थान विशेष है तो ईश्वर के विषय में तो काफी चर्चा हो ही चुकी है तो ईश्वर जब सर्वव्यापक है और ईश्वर की प्राप्ति ही मोक्ष है संसार के बंधन से छूट जाना ही मोक्ष है ईश्वर के आनंद की प्राप्ति मोक्ष है तो जहां जहां परमात्मा है वहां सब जगह मुक्तात्मा रह सकती है और वो मोक्ष की स्थिति है उसकी कहीं भी रह सकती है। उसको कोई बाधा नहीं है यहां भी यदि कोई मुक्तात्मा हो हमें तो नहीं पता लेकिन परमात्मा यहां पर है और मुक्तात्मा भी यहां पर है तो उससे उसको कोई बाधा तोड़ना है कोई बंधन तोड़ना है वो धरती के अंदर भी है तो कोई उसको बाधा तोड़ना है कहीं भी रह सकती है सूर्य में भी है तो कोई बाधा नहीं है अंतरिक्ष में भी है तो कोई बाधा नहीं है चंद्रमा पर है तो भी कोई बाधा नहीं है तो मुक्ति के लिए कोई स्थान विशेष नहीं होता है कि यहीं पर जाने पर मुक्ति होती है वहीं पर ही रहती है मुक्तात्माएं ऐसा नहीं है मुक्तात्माएं परमात्मा में सब जगह कहीं भी परमात्मा सर्वव्यापक है तो मुक्तात्माएं भी कहीं भी जा सकती है कहीं भी रह सकती है और वो उनकी इच्छा से सत्याप्रकाश में भी महर्षि ने लिखा है कि मुक्तात्माएं अव्याहत गति से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकती हैं ईश्वर की व्यवस्था से ईश्वर की सहायता से स्वयं नहीं जा सकती अव्याहत गति का मतलब है निर्बाध रूप से कोई बाधा नहीं कोई रुकावट नहीं कोई प्रकृति नहीं रोक सकती कोई चीज अड़चन नहीं डाल सकती क्योंकि आत्मा भी सूक्ष्म है उसके लिए ये कोई बाधा नहीं है तो मुक्ति तो हर स्थान के लिए है कोई निश्चित स्थान नहीं है और परमात्मा के आनंद में रहना प्रकृति के बंधन से रहित रहना दुखों से रहित रहना इसका ये मुक्ति को मुक्ति का स्वरूप है अगला प्रश्न है परमचरी परमवीर जी का जब आत्मा बिना साधन यानी शरीर के न तो कुछ जान सकता और न ही कुछ अनुभव कर सकता है तो फिर मोक्ष में वह स्वयं को कैसे जानता है और आनंद का अनुभव बिना साधन के कैसे करता है साधन का मतलब शरीर और शरीर के साथ में मुख्य रूप से हमें देखना चाहिए इंद्रिया जन इंद्रिया मन बुद्धि जैसे अभी हम जानते हैं तो मुक्ति में तो ये साधन रहते नहीं है क्योंकि वो बंधन प्रकृति का बंधन तो रहता नहीं है शरीर छूट जाता है स्थूल शरीर भी छूटता है सूक्ष्म शरीर भी नहीं रहता है आत्मा अकेला रहता है केवल रहता है परमात्मा की सन्निधि में रहता है तो इनका प्रश्न है कि जब बिना शरीर के साधनों के आत्मा कुछ नहीं जान सकता तो मुक्ति में आनंद का अनुभव कैसे करता है बिना साधनों के कैसे जानता है तो उसका जो संभावित उत्तर है उसको ये खुद लिख रहे हैं और उसका खंडन भी कर रहे हैं प्रश्न उठा रहे हैं उस पर और कि यदि कहें कि ईश्वर कराता है तो यह तो उसी की व्यवस्था के विरूद्ध बात है व्यवस्था के विरूद्ध नहीं कहलाएगा यह उत्तर ठीक है कि ईश्वर की सहायता से वहां पर होता है प्रकृति के साधन वहां नहीं होते लेकिन ईश्वर ही साधन के रूप में होता है ईश्वर की सहायता से वहां पर आत्मा बिना प्रकृति के साधनों के भी करता है तो इसको कोई नियम भंग नहीं कहते हैं ईश्वर ने ही नियम बनाया कि हम साधनों से कर सकते हैं फिर वहां नियम भंग कैसे किया ये अपवाद है प्रकृति में बंधन अवस्था में जब हम रहेंगे जब मुक्त अवस्था नहीं होगी तब तो साधनों से ही हम जान सकते हैं ये यहां के लिए नियम है और मुक्ति में बिना इनके भी हम जान सकते हैं परमात्मा की सहायता के ये वहां का नियम है मैं। परमात्मा भी बिना साधनों के जानता है बिना साधनों के सब सारे कार्य करता है वो आत्मा को भी ये सब चीजें प्राप्त करा सकता है उसकी ऐसी सामर्थ्य है इसलिए कोई व्यवस्था के विरुद्ध बात नहीं है आगे ये इसी में लिखते हैं जब व्यवस्था जब यह व्यवस्था है कि कुछ आत्मा बिना साधन के कुछ नहीं कर सकता यहां तक कि स्वयं को भी नहीं जान सकता तो मोक्ष में ही कैसे जान सकता है या आनंद का अनुभव कैसे कर सकता है तो उत्तर तो मैंने दे ही दिया है कि ये तो केवल यहाँ के लिए लागू होता है वहां के लिए तो ये अपवाद रूप में है वहां कोई इसकी बात बाधा नहीं है और अगर वहां हम ये बाध्यता करेंगे तो फिर वो मुक्ति नहीं कहलाएगी क्योंकि शरीर आदि का बंधन तो वहां रहेगा शरीर रहेगा तो शरीर से संबंधित जो आवश्यकता है वो भी वहां पूर्ति करनी होगी वहां फिर सारा का सारा ऐसा ही हो जाएगा फिर तो मुक्ति की अलग व्यवस्था ही नहीं हो तो यहीं पर ही हो जाता इसलिए वो एक अलग व्यवस्था मान के हमें समझना चाहिए ब्रह्मचारी विवेकानंद जी का प्रश्न है घटपट आदि वस्तुएं बनते हुए देखे जाते हैं और आंशिक रूप से हमने देखे भी हैं ऐसा हेतु नास्तिक के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है इसका उत्तर कैसे दें क्योंकि वह साक्षात कहते हैं कि परमात्मा को हमने कभी बनाते हुए नहीं देखा न उसके सदृश देखा है ये कल वाले विषय में प्रश्न है इनका कि वो कहते हैं कि भई ये सारी चीजें तो हम चूंकि मनुष्यों को बनाते हुए देखते हैं इसलिए हम मान लेते हैं ठीक है कुछ को तो बनाते हुए देखा है लेकिन परमात्मा को तो कभी भी बनाते हुए नहीं देखा तो कैसे माने तो देखिये परमात्मा को तो ऐसे बनाते हुए हम कभी देख नहीं सकते इसमें हमें ऐसे नहीं जानना है हमें जानना है कि कोई वस्तु यदि व्यवस्थित है वहां कोई नियम काम कर रहा है कोई हित दिखाई दे रहा है तो उसका मतलब है उसका कोई बनाने वाला है ये मनुष्यों के द्वारा बनी हुई चीजों से ही हमें एक अनुमान मिल जाता है ये तो हमारे को प्रत्यक्ष हो रहा है कि देखो ये चीजें जहां जहां व्यवस्था है उसका कोई ना कोई चेतन बनाने वाला होता है पीछे उसके कोई ना कोई व्यवस्था होती है कोई बुद्धिमान है जानवान है कोई सब प्रयोजन ये कार्य कर रहा है तो वो और वो चेतन ही होता है हमें ये प्रत्यक्ष अन्य वस्तुओं से पता लग जाता है बहुत सारी चीजें हमारे जीवन के अंदर सारी अब इस प्रत्यक्ष का प्रयोग हम उन चीजों के लिए करते हैं जिनका निर्माता हमें मनुष्य दिखाई नहीं देता कभी कोई पक्षी भी होता है कोई घोंसला बना दिया कोई और किसी ने घर बना दिया जानवर या और सर सिर्फ अलग अलग चीजें वो भी बना देते हैं उसका भी हमें पता लग जाता है भाई ये इन इनका बनाया हुआ है जब इन चीजों के लिए हम देखते हैं कोई ना कोई बनाने वाला व्यवस्था करने वाला है तो जो और जगह में व्यवस्था दिखाई दे रही है तो उसका फिर हम अनुमान करते हैं इसको अनुमान प्रमाण कहते हैं जब यहां इतनी जगह ये सारी बातें हमारे को दिखाई दे रही है तो जहां और जगह व्यवस्था दिख रही है तो वहां भी उसका कोई बुद्धिमान करता बनाने वाला व्यवस्थापक होना चाहिए इसको अनुमान कहते हैं भले ही उसको बनाने वाला किसी ने आज तक नहीं देखा हो अवैज्ञानिक भी इसका खूब प्रयोग करते हैं मान लीजिए विद्युत का आवेश है उनको पता है कि ये विद्युत का आवेश होता है अब इलेक्ट्रॉन्स का वैसे तो पता लगता नहीं है प्रत्यक्ष है नहीं किसी भी इलेक्ट्रॉन को नहीं देखा है किसी ने आज तक लेकिन आवेश को देख करके कि यहां ऋणावेश है अथवा यहां धनावेश है उसके हिसाब से वो कणों का पता लगा लेते हैं भले ही कभी नहीं देखा है लेकिन अनुमान से पता लगता है ऐसे तो ही परमात्मा को कभी भी बनाते हुए नहीं देखा लेकिन हमने बहुत सारी बनी हुई चीजें तो देखी हैं बनते हुए तो देखी हैं। उसके आधार पर यहां पर भी अनुमान किया जा सकता है आगे इन्होंने एक और प्रश्न किया विवेकानंद जी ने प्रकृति में जितने भी जड़ पदार्थ हैं वह कैसे प्रकाशित होते हैं गतिशील कैसे हैं हमारे प्राचीन शास्त्रों में जो बात लिखी मिलती है उसके आधार पर और बहुत कुछ उसमें आधुनिक विज्ञान से भी कुछ तालमेल बनता है मूलभूल बातें इस संसार के मूल उपादान कारण जड़ पदार्थ तो स्वीकार करने होते हैं नित्य होते हैं उनसे फिर अन्य चीजें बनती हैं कुछ चीजें जैसे कि मकान बनाना है तो हमारे ईंट चाहिए लेकिन ईंट बनाने के लिए भी हमें मिट्टी चाहिए उसके कण चाहिए ऐसे अलग अलग चीजें तो ऐसे ही मूलभूत पदार्थ जिसको परमात्मा ने एकत्रित करके उस स्थिति में लाया कि उन्होंने कुछ चीजों को बनाया उससे फिर अगली चीजें बनी उससे अगली चीजें बनी उसकी एक लंबी श्रृंखला है उस आ, उस क्रम से वो बनते चले जाते हैं बनते चले जाते हैं और फिर हमारे सामने आते हैं आज भी कोई एक चीज बनती है बहुत सारी तो उसको एकदम नहीं बन जाती उसके लिए बहुत प्रक्रिया होती है पहले ये बनेगा फिर ये बनेगा फिर ये बनेगा कई उसके चरण होते हैं ऐसे ही चरणबद्ध ढंग से ये चीजें बनती रही प्रकृति के जो कण हैं मूल कण हैं जिनको हमारे यहां सत्व रज और तम इस नाम से कहा गया है सत्व गुण रजोगुण तमोगुण ये कण है प्रकृति के तीन तरह के इन तीनों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं वो विशेषताएं है इनकी अपनी है वो परमात्मा नहीं डालता इनमें परमात्मा तो उनका केवल संयोजन विशेष करता है तो जो सत्वगुण है वो प्रकाशक होता है किसी के स्वरूप को प्रकट करता है जो प्रकाश है जान है इस तरह की जो बातें हैं वो सत्वगुण के माध्यम से आती हैं। सुख की अनुभूति है सुख जो आएगा सत्वगुण से और रजोगुण से क्रियाशीलता उस गतिशील है सक्रियता होती है और दुख भी आता है उससे और तमोगण है वो स्थिर करने वाला है थामने वाला है और उसमें अज्ञान मोह ये चीजें स्वीकार की जाती है ये तीन चीजें अब इन तीन का अलग अलग मिश्रण होता है अलग अलग चीजों के लिए जानेंद्रियां बनी है तो उनमें सत्वगुण की प्रधानता होगी क्योंकि वो जान प्रधान है उस तरह का हमारे को ज्ञान कराती है कर्मेन्द्रियां बनी है तो उसमें रजोगुण की अधिकता होगी क्योंकि वो क्रियाशील होती है मन क्रियाशील भी है और जानवान भी है दोनों उसमें होते हैं प्रमुखता से उसमें लेकिन सत्गुण की प्रधानता होती है और तमोगुण भी इनमें चाहिए शरीर भी बना है इसमें रजोगुण की भी आवश्यकता है हमें गति चाहिए लेकिन जब हम रोकना चाहें तब रुक भी सकते हो हम स्थिर बैठना चाहते हो तो स्थिर बैठ सकते हो सोना चाहते हो तो सो सकते हो अगर लगातार गतिशील रहेंगे तो, तो भी जीवन नहीं हो सकता है तो हमारे में जो स्थिरता आती है वो तमोगुण के कारण से किसी भी पदार्थ में स्थिरता आती है तमोगुण के कारण से वो भी साथ में रहता है रजोगुण के कारण उनमें गतिशीलता रहती है और सत्गुण के कारण उनका प्रकाशन होता है उनका स्वरूप प्रकट होता है और ये जो प्रकाश आदि आते हैं ये इसमें भी सत्गुण की प्रधानता ये स्वीकार की गई है आजकल जो कंप्यूटर चलते हैं जिसमें इतनी सारी चीजें हम देखते हैं चित्र भी देखते हैं धुनिया भी सुनते हैं चल-चित्र दोनों भी देखते हैं तरह तरह का लिखना है तो वो लिख लेते हैं कुछ बनाना है करना है जो भी चाहे सब तरह के रंग सब तरह के आकार प्रकार लेखन कितने तरह के अक्षर अलग अलग भाषाओं के और वो भी अलग अलग तरह से अलग अलग फॉन्ट होते हैं लंबा छोटा बड़ा टेढ़ा मेढा गहरा हल्का कितनी तरह की चीजें हम कंप्यूटर में करते हैं कंप्यूटर में ये सारा किस आधार पर होता है केवल दो चीजों से होता है एक शून्य और एक एक इस सारा डिजिटल कहते हैं दो चीजों से होता है इस सारा कितना अद्भुत कितनी सारी चीजें करते हैं मूल में केवल यही रहता है शून्य एक इन्हीं के क्रम से अलग अलग बनते हैं इस क्रम से हैं दो तीन चार ऐसे अलग अलग वो पूरी श्रृंखला है उसी से अनंत जितनी चीजें बन जाती हैं प्रकृति की ये तीन चीजें हैं अब दो का कमाल हम कंप्यूटर में देख लेते हैं शून्य और एक शून्य और एक अगर कंप्यूटर में शून्य और एक के अतिरिक्त एक चीज और ले ली जाती तीन चीजें ले, ले लेते तो संभावनाएं कितनी अधिक बन जाती अकेला होता है तो संभावनाएं नहीं बनेंगी बहुत कम होंगी दो से इतनी संभावनाएं बन जाती हैं, तीन से तो और भी संभावनाएं बनती हैं, अनंत संभावनाएं तो प्रकृति के जो तीन कण है इनका मिश्रण इतना तरह से हो सकता है कि हमारे को लगभग अनंत जितनी वस्तुएं तरह तरह के रंग रूप आकार प्रकार स्वाद स्पर्श हमारे को उपलब्ध होते हैं उन तीन के ही विचित्र मिश्रण से परमात्मा ने ये सब बनाया प्रकृति का शून्य और एक का प्रयोग करके वैज्ञानिकों ने यह सारा कितना बना दिया परमात्मा सर्वज्ञ है उन तीन के माध्यम से इतनी विविध और तरह तरह की रचनाएं विभिन्न शरीरों की रचनाएं हर चीज अलग अलग तरह से वो बनाता है इस तरह से सृष्टि का रचना इनका प्रकाशन करता है और गतिशीलता परमात्मा की व्यवस्था देता है ये जो चल रहे है वो रजोगुण के कारण प्रकृति की अपनी शक्ति के कारण से चल रहे हैं परमात्मा केवल इनको व्यवस्थित करता है तो इतना ही रखते हैं प्रणोपन ओ सभी को सादार ऑप्शन